यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम किंकर उपाध्याय रावण का दुर्भाग्य यही है कि रावण जी का चिंतन कर रहा है उनकी एक दृष्टि पाने के लिए व्यग्र है पर सीता जी किसका ध्यान कर रही हैं एहि के हृदय बस जानकी जानकी उमबास है रावण अगर इतना ध्यान से देखता कि मैं कि जो मेरी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखती वह किसके ध्यान में डूबी हुई है तब तो रावण भक्त हो जाता पर भगवान राम तो देख रहे हैं कि यह सीता जी के ध्यान में डूबा हुआ है सीता जी मेरे ध्यान में डूबी हुई है और मेरे उदर में सारा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है तो कहीं ऐसा न हो कि रावण के हृदय पर मैं बाढ़ चलाऊँ और सारे संसार का विनाश हो जाए अब आप सोचें कि कितनी एकाग्रता की पराकाष्ठा होगी जहाँ पर भगवान को यह सोचना पड़ रहा है कि कैसा उपाय करें कि रावण का विनाश हो जाए पर संसार का विनाश न हो तब त्रिजता से श्री सीता जी ने कहा कि तब तो रावण की मृत्यु होगी ही नहीं त्रिजता ने कहा काटत सिर हो बिकल छोट जाहीं तब ध्यान तब रामन हृदय महो मरी हे राम सुजान जब प्रभु का वाण लगते ही रावण व्याकुल हो जाएगा और आपका ध्यान छूट जाएगा तब उसी समय प्रभु उसे मारेंगे उस प्रसंग में उतने अंतरंग में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है परमाणु सूत्र वही है कि हृदय में परिवर्तन कैसे हो रावण की समस्या हृदय में है और यह समस्या हम सबके हृदय में है बुद्ध के द्वारा जाना गया सत्य क्रिया के द्वारा किया गया कार्य हृदय में क्यों नहीं आ रहा है कही सुनिय समुझिए समुझाइए दशा हृदय नहीं आई यही प्रश्न गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में उपस्थित किया इसका रहस्य क्या है क्या कारण है एक और आप विभीषण की दशा पर विचार करके देखें वहाँ भी वही समस्या है पिछले वर्ष के प्रसंग से जोड़कर उस पर विचार करने की चेष्टा करें वह सूत्र वही है विभीषण जीव है वह जीव लंका में है कृपया चैतन्य रहकर सुनेंगे क्योंकि रामायण में बहुत बढ़िया बात आती है हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका में रहने वाले प्रत्येक राक्षस के महल में गए अंत में रावण के महल में भी गए और फिर विभीषण के द्वारा द्वार पर जाकर खड़े हो गए पर अंतर एक ही था जब वे रावण के महल में गए तो उन्होंने क्या देखा गोस्वामी जी ने लिखा सयन की ये देखा कपिते ही मंदिर महुन देख दे रावण गहरी नींद में सो रहा था जब विभीषण के द्वार पर आकर खड़े हुए तो गोस्वामी जी ने एक अनोखा वाक्य लिखा रावण के भवन में गए तो वह सो रहा था और जब विभूषण के द्वार पर आकर खड़े हो गए तो ते समय विभीषण जागा उसी समय विभीषण जाग गए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया परिभाषा दी बोले जो संत के आने से जाग जाए वह विभीषण है और जो संत के आने के बाद भी सोता रहे न जागे वह दसानन ही होगा मुझे विश्वास है कि आप लोग विभीषण ही होंगे क्योंकि यहाँ आकर सो जाएंगे तब तो उस श्रेणी में चले जाएंगे तो मूल तत्व है कि विभीषण की समस्या वही समस्या है जो हमारी आपकी समस्या है विभीषण स्वभाव से ही धार्मिक है बल्कि भगवान राम ने धर्म को लेकर विभीषण से प्रश्न किया उन्होंने कहा खल मंडली बसहु दिन सखा धर्म निबह कही भाती तुम दुष्टों के बीच में रहकर धर्म का पालन कैसे करते हो बड़ा आश्चर्य है अब इसका भी सूत्र प्रारंभ से ही है प्रताप भानु राजा रावण बना यह विभीषण पूर्व जन्म में कौन थे विभीषण का भी परिचय गोस्वामी जी ने यह कह कर दिया प्रताप भानु तो हो गया रावण प्रताप भानु का एक मंत्री था सचिव धर्म रुचि पद प्रीति निपहित उस मंत्री का नाम क्या था प्रताप भानु राजा के मंत्री का नाम था धर्मरुचि वह बड़ा नीतिज्ञ था वह निरंतर प्रताप भानु को धर्म और नीति की ओर प्रेरित करता था पर प्रताप भानु तो रावण बन गया और वही धर्मरुचि विभीषण बन गया याद रखिए साधना का श्रीगणेश धर्मरुचि से होता है धर्मरुचि का अभिप्राय यह है कि प्रारंभ में हमें धर्म आकृष्ट ही नहीं कर पाएगा स्वादिष्ट ही नहीं लगेगा तो उसमें हमें रुचि कैसे होगी जो वस्तु हमें अच्छी लगती है उसमें रुचि होती है तो उस दिशा में हम बढ़ते हैं इसीलिए वह वाक्य प्रचलित है जो रुच सो पचय इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के जीवन में पहला प्रश्न यह है कि उसके जीवन में धर्म के प्रति रुचि है कि नहीं धर्म उसे प्रिय लगता है कि नहीं जो तो जब विभीषण पूर्वजन्म में धर्म रुचि थे तब भी यह उनके जीवन में विद्यमान था वे महान नितिज्ञ भी थे बस अंतर यही था कि प्रताप भानु रावण बन गया और साथ साथ यद्यपि धर्मरुचि भी शाप के कारण राक्षस बन गए रावण के भाई बन गए पर उनके हृदय में मूल वृत्ति जो कि क्यों थी उनमें धर्म के प्रति आस्था थी जैसे वे पूर्व जन्म में प्रताप भानु को नृत्य और धर्म की शिक्षा देते थे उनकी वही भूमिका आपको विभीषण के रूप में भी मिलेगी विभीषण प्रारंभ में धर्म रुचि थे लेकिन जुड़े हुए थे कहीं न कहीं से प्रताप भानु से प्रताप भानु के कल्याण की वृत्ति पहले भी उनके जीवन में थी और साथ साथ यहाँ पर भी वे रावण के भाई के रूप में हित चिंतक के रूप में जन्म लेते हैं विभीषण के अंतर मन का जो अंतरद्वंद है धर्म को लेकर जो समस्या है वह समस्या प्रत्येक जीव की है प्रत्येक साधक की है वह यह है कि धर्म क्या है वही प्रश्न स्वामी जी महाराज ने पिछले वर्ष सामने रखा था धर्म है क्या जहाँ तक धर्म का पालन करना चाहिए धर्म के संबंध में विचार करते चलें जो तो धर्म को लेकर इतने प्रकार के वाक्य मिलेंगे कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि इनमें से किसे हम स्वीकार करें किसे अस्वीकार करें और जब ये परस्पर विरोधी जान पड़े तब हम क्या करें कहीं लिखा गया सत्य बोलना चाहिए कहीं लिखा गया कि सत्य होते हुए भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए कहीं लिखा गया कि कटु होते हुए भी सत्य का प्रयोग करना चाहिए ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पिता की सेवा करना ही सबसे महान धर्म है कहीं मिलेगा कि पिता की उपेक्षा माता का अपेक्षा माता का स्थान महान है इस तरह से धर्म को लेकर इतने परस्पर विरोधी वाक्य आपको मिलेंगे कि उनमें सामंजस्य कर पाना व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है एक धर्म को स्वीकार करता है तो दूसरे धर्म का उसे परित्याग करना पड़ता है इसलिए रामायण में भरत जी की प्रशंसा धर्म धुरंधर से की गई प्रारंभ में धर्म के संबंध में कुछ चर्चा स्वामी जी महाराज ने की थी एक दो प्रश्न भरत जी ने गुरु वशिष्ठ के सामने रखे थे वे सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जब गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं शास्त्र कहता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है और उसमें उचित और अनुचित का विचार नहीं करना चाहिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है तो तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए तो उस समय यह शास्त्र का वाक्य है उस वाक्य को श्री भरत ने सुना उसे सुनने के बाद उन्होंने कुछ प्रश्न उपस्थित किए वे प्रश्न अत्यंत महत्व के थे वहाँ गुरु वशिष्ठ के पूरे भाषण को यदि आप पढ़ें तो आप में तो आप उसमें आपको धर्म का एक सांगोपांग निरूपण मिलेगा उसमें उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण का धर्म क्या है क्षत्रिय का धर्म क्या है वैश्य का क्या है और शुद्र का क्या है उन्होंने ब्रह्मचारी प्रस्थी, सन्यासी सबके धर्म, धर्म इतना सर्वश्रेष्ठ सत्य है कि उसके लिए तुम्हारे पिता ने श्री राम को छोड़ दिया श्री राम के प्रेम में उन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया श्री राम ने उस धर्म को इतना प्रामाणिक माना कि वे वन चले गए अब इसके आगे तुम्हारी भूमिका है उस धर्म का जो अवशिष्ट भाग है उसका पालन तुम करो